वर्णन पर and भक्त भक्त न प्रभु जी बिहारी जी महाराज की श्री मलुकणी बिहारी बिहारी जी महाराज की श्री बंसीवत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री दास बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज पूर्णा माता की श्री गोपीश्वर महादेव की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री जड़खोर गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री पत्मेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जगदगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री जगत जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की चातुर्मास श्री मदरांक मानस कथा महामहोत्सव की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासी की जय जय जय श्री राधे जय जय हरी बोल हरिशरणम भक्तवांछाकु भक्त वत्सल भक्त शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्री यमुना पुलिन ज्ञान गुजरी वंशीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ के इस पवित्र दिव्य भव्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन सन्निधि में गुरुजनों की भावमयी प्रत्यक्ष सन्निधि में एवं संत महापुरुषों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको तो मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् रामचरित मानस की कथा के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य सुलभ हो रहा है आज हम सबके परम सौभाग्य का उदय हुआ है कि श्री अवध धाम से परम पूज्य भक्तमाली जी श्री स्वामी शरण जी महाराज पधारे हैं उनके चरणों में हम सागर दंडवत प्रणाम करते हैं वैसे तो नाम श्री सीताराम शरण जी क्या नाम श्री सीताराम बल्लभदास जी श्री सीताराम बल्लभ जी के चरणों में हम सागर दंडवत प्रणाम करते हैं श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी श्री वेदाचार्य जी आदि सभी पूज्य जनों को संतों को ब्राह्मणों को यथायोग्य हम वंदन करते हैं आज से रामचीर्तमानस जी के दैनिक सत्संग में नाम वंदना का बहुत ही मंगलमय प्रकरण आरंभ होने जा रहा है बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कसानु भानु हिम कर को विधि हरि हर में वेद प्राण सो अगुन अनुपम गुण निधान सो इतना अद्भुत है ये नाम वंदना प्रकरण कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि सबसे पहले तो किसी भी काव्य में किसी भी ग्रंथ में इतना लंबा छोड़ा वंदना प्रकरण है ही नहीं जैसा कि रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने बहुत बृहद विस्तृत मंगलाचरण किया है बहुत विस्तृत वंदना की है और उस वंदना में भी नाम वंदना जैसी परम श्री राम नाम मिश्र तुलसीदास महाराज ने जैसी नाम वंदना प्रस्तुत की है ऐसी नाम वंदना गोस्वामी जी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी देखने को सुलभ नहीं होती अपने आप में विलक्षण है नाम वंदना प्रकरण की दो चौपाई को हमारे वृंदावन की विशिष्टतम विभूति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नामनिष्ठ धामनिष्ठ पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज वे कहा कहते थे तो पहले बहुत से ग्रंथों को पढ़ा और ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि सबने नाम पर जोर दिया है तो नाम निष्ठा जगह इसके लिए नाम महिमा के तमाम ग्रंथों को पढ़ा जहां जहां नाम महिमा थी पढ़ा और बड़ा संतोष मिला लेकिन पढ़ने की वासना शांत नहीं हुई पढ़ते ही चले गए पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज की नाम वंदना पढ़ने के बाद पढ़ने की वासना सदा सर्वदा के लिए शांत तो हो गई बोले दो चौपाई ने फांस काट दी कौन कौन बोले एक तो चहुजुग चहुस्रुप नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन उपाऊ एक ये चौपाई और दूसरी कहा लगी नाम बढ़ाई राम न सके कहीं नाम गुण गायी कहती दो चौपाई तुलसीदास जी की पढ़ने के बाद हमने सब पोथी पत्रा बंद कर दिए केवल राम राम में लग गए नाम में लग गए कहते हम बहुत कृतज्ञ हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के और पूज्य बाबा ने दास को स्वयं को कहा कि श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा में यदि कोई महान नामनिष्ठ संत हैं तो वो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री मनमहाप्रभु जी की पवित्र परंपरा में तो बाबा कहते थे कि नाम निष्ठा ही प्रधान है सब कुछ नाम निष्ठा के भीतर है पर श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा में गोस्वामी जी की नाम निष्ठा अपने आप में अपूर्व है बहुत स्पष्ट अर्थ है बंदा नाम मैं नाम की वंदना करता हूं किस नाम की वंदना करते हैं बोले बंदौ नाम राम अर्थात राम नाम बंदौ मैं श्री राम नाम की वंदना करता हूं तो राम नाम कौन सा राम नाम इसमें भी बड़ा विवाद है वो कौन से राम ब्रह्म राम की दशरथ नंदन राम क्योंकि इस प्रश्न को गोस्वामी जी ने स्वयं रामचीर्थ जी में उठाया है और उठाया भी किसी सामान्य के द्वारा नहीं भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा जिन्ह राम पद अति अनुरागा और ऐसे महर्षि भरद्वाज प्रचक हैं और जिनके चरणों में जिज्ञासा प्रस्तुत की जा रही है वो याज्ञवलक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राष्टीव पद थे महर्षि याज्ञवल्क जी से जिज्ञासा की जा रही है क्या जिज्ञासा की है भरद्वाजी ने आगे आप सुनेंगे भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु एक राम अवधेश कुमारा सिर चरित विदित संसारा नारी गिराह दुख अपारा मारा एक चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी हैं जिनका मंगलमय चरित्र सारे संसार में विख्यात है विदित है और उनके चरित्र की एक विशेष बात है कि वे जब अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए चौदह वर्ष के लिए वनवासी हुए तब छल पूर्वक रावण ने श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री राम जी को रोष हो गया और उस क्रोध का परिणाम ये हुआ कि रावण का कुल खानदान सहित उन्होंने संघार कर दिया एक तो वो राम जी हैं जिनका चरित्र है तो ये राम जी और जिन राम जी के पवित्र नाम का भगवान शिव निरंतर जप करते वो राम जी ये दो हैं कि एक कई हैं ये बताओ कि दो हैं क्या कि एक प्रभु सोई राम की अपर को जा जपत त्र सत्य धाम सर्वज तुम विचार देखिए वक्ता के प्रति उपदेशता के प्रति जिज्ञासु का महाविश्वास होना चाहिए पूछने वाला अपने मन में पहले से आग्रह रख कि अरे ये क्या बताएंगे हमको इनकी उम्र ही क्या है हमने कितने ग्रंथ पढ़े हैं कितने समय से हम सत्संग कर रहे हैं किन किन लोगों को नहीं हमने सुना ये क्या सुनाएगा हमको उससे आप कुछ पूछें, भले ही वह उचित समाधान करेगा तो भी आपके श्रद्धा और विश्वास में कमी के कारण आपकी उस अच्छी बात भी आपको उसकी अच्छी नहीं लगी जमेंगी नहीं अरे ठीक है क्या है जी कह रहे हैं आप तो सत्य के धाम हैं धाम माने आश्रय स्थल निवास स्थान सत्य आप में प्रतिष्ठित है और आप सर्वज्ञ हैं सर्वज्ञ माने क्या होता है सर्वज्ञ शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ है सर्वम जानाती जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा कोई संसार में मनुष्य खोज के लाओ जो सब कुछ जानता हो मिलेगा आप बताइए कोई मिलेगा ऐसा कोई पैदा हुआ पहले आगे कोई पैदा होगा ऐसा एक ही मनुष्य सब कुछ नहीं जान सकता तब सर्वज जानाती कि सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं तो से घटित होगा तब भगवान वेद की शरण में हमें जाना पड़ेगा उपनिषद में लिखा है वेद में लिखा है यज्ञाते सर्वमिधम विज्ञातम भवती विज्ञाते सर्वमिधम विज्ञातम भवति। जिस ब्रह्म तत्व के विज्ञान से सब कुछ का विज्ञान हो जाता है इसका मतलब है भगवान को जान लिया तो मानो सब कुछ जान लिया और मान लो किसी ने सब कुछ जान लिया और भगवान को नहीं जाना तो सब कुछ जान कर भी कुछ नहीं जाना इसलिए सर्वज्ञ शब्द करते हैं सर्वम परमात्मानम जानातीत सर्वज्ञ जो भगवान का अनुभव कर लेता है परोक्ष भी और अपरोक्ष भी परोक्ष शास्त्र के द्वारा और अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा तो परोक्ष अपरोक्ष दोनों प्रकार से जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर ले उसको सर्वज्ञ कहते सबको सर्वज्ञ नहीं कहते इसका तात्पर्य है यहां सर्वज्ञ शब्द का महाराजी अर्थ है भरतवाजी कह रहे हैं आप शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों के तत्व को यथार्थ रूप में जानते हो ये सर्वज्ञ शब्द का अर्थ आप शब्द ब्रह्म के तत्व को भी जानते हो और पर ब्रह्म के तत्व को भी जानते हो और आपके जैसा विवेकवान और कौन होगा इसलिए आप विचार करके कहिए कि वे श्री राम कौन हैं इसको आप विवेक पूर्वक विचार कीजिए क्या वह वही राम जी है ब्रह्म जो व्यापक वीरज अज अकल अन सो की देह घड़ी हो न जाहि न जान और ऐसा समझ लीजिए कि रामचरित मानस की कथा का वीज यही है और इसी के समाधान में संपूर्ण राम कथा श्री महर्षि याज्ञवल की जी ने भरदवाज को सुनाई है और इसी प्रश्न के बीज के समाधान के रूप में भगवती जगदम्बा पार्वती को यह कथा भगवान शिव ने सुनाई है क्योंकि यही प्रश्न भगवती पार्वती जी का है जब पार्वती अपने पूर्व स्वरूप में थी दक्ष नंदिनी सती के रूप में थी कथा आप सबको मालूम है आगे कथा आएगी भी और महर्षि अगस्त के आश्रम में चातुर्मास भगवान शंकर ने किया वहाँ श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनी भी और सुनाई भी और वहां से जब लौटे तो बार बार मन में विकलता पूर्वक शंकर जी विचार करते हैं कि प्रभु की लीलावतार का समय है और भगवान की वनवास लीला हो रही है और यदि अपने आराध्य प्रभु का मंगल में दर्शन हो जाता तो हमारा तो काम बन जाता हम कृतार्थ हो जाते बार बार मन में लेकिन इस बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करते तो श्री रघुनाथ जी तो भक्तवांछा कल्पतरु है भोले बाबा के मन की इच्छा को समझ करके बस उधर से ही लक्ष्मण जी के सहित श्री किशोरी जी का नाम ले लेकर रुदन करते हुए विलाप करते हुए श्री रघुनाथ जी वहाँ ऐसी निकले और भोले बाबा ने दूर से देखा अब कुछ मई जान नकीन चिन्हारी अवसर ठीक नहीं था इसलिए चिन्हारी नहीं की जान पहचान नहीं की एक बात और दूसरी बात यह है कि रावण को ब्रह्मा जी ने कह दिया इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं रावण को पहले ब्रह्मा जी ने कह दिया है कि भाई तुम सबसे तो अभद् हो अभ्य हो किंतु मनुष्य और बानर इन दो से मैं तुम्हें अवध्य प्रदान नहीं करता हूँ अरे बोले मनुष्य और बंदर क्या चीज है मेरे सामने उनको तो तो मैं कुछ नहीं समझता तो जब तक रावण बध नहीं होता है तब तक राम जी को मनुष्य बनाकर रखना है वे तो भगवान है ये प्रकट हो जाए और भोले बाबा यदि पहुंच जाते हैं सामने और लंबी दंडौत करते हैं स्तुति करते हैं तो ये बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि ये मनुष्य नहीं है क्योंकि देवाज देव भगवान शिव जो रावण के इष्ट हैं आराध्य हैं, और वो रावण के इष्ट आराध्य ही उनको राम जी को दंडोत प्रणाम कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि वो चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र राम ही नहीं वो परब्रह्म परमात्मा श्री राम है तो ब्रह्मा जी की बात खंडित होती हुई दिखाई पड़ रही है इसलिए शंकर जी ने कुसमय जान नकील सुनारी दूर से ही लंबी डंडौत करी और ऐसे वैसे नहीं कही जय सचिदानंद जग पावन जय सचिद कही चले मनोज न सावन नसावन सच्चिदानंद प्रभु की जय हो जग पावन प्रभु की जय हो कह करके मनोज नसावन कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान शिव आगे चले तो सती जी को यही तो संदेह हो गया ये राजकुमार हैं और मेरे आराध्य भगवान शिव देवाधिदेव भगवान शिव इनको सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं न इनमें सत दिख रहा है न इनमें चित दिख रहा है और आनंद का तो लेश भी नहीं दिखाई रो रहे हैं, आनंद कहां से आया इनमें अरे सत माने होता है जिसकी सत्ता सर्व व्याप्त तो हो उसको सत कहते हैं तो यदि ये सत होते तो मेरी पत्नी को कौन हर ले गया इनसे छिपा हुआ थोड़ी रहता चित माने होता है ज्ञान स्वरूप और इनको ज्ञान होता अज्ञानी जी भी जड़ पदार्थों से पूछता नहीं है किसी चेतन से पूछता है और ये कैसे चित हैं कि जो लताओं से वृक्षों से पाषाणों से पर्वतों से पूछ रहे हैं कि बताओ वैदे ही कहाँ है नयन में चित है आनंद तो है ही नहीं दीख नहीं रहा दीख तो कुछ और ही रहा है असत अचित और निरानंद अवस्था का दर्शन हो रहा है न तो सत दिख रहा, रहा, रहा है न चित्त दिख रहा है न आनंद दिख रहा है और ना ही इनमें जग पावनत्व भी दिख रहा है फिर भी भगवान शिव ध्रूठ तो नहीं बोल सकते ये तो जानती ब्रह्म पढ़ ब्रह्म में पढ़ गई और उसका परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं आगे कथा स्पष्ट है और जब पार्वती रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव के साथ उनका पाणिग्रहण हुआ और फिर जब भगवान शिव से पूछा तो फिर यही जिज्ञासा उन्होंने फिर भी की तो शंकर जी ने कहा कि पुराने जन्म का असर अभी तक गया नहीं है छाया अब भी है पर उस समय भगवान शिव बहुत प्रसन्न नहीं है संतुष्ट नहीं है पर इस समय उनके हृदय में सच्ची जिज्ञासा दुख को देख करके और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर श्री राम दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन चक्रवर्ती कुमार भगवान श्री राम ही सच्चिदानंद परब्रम्ह परमात्मा श्री राम हैं। उन्हीं श्री राम के पवित्र नाम का मैं जप करता हूं इस बात को समझाने समझाने के लिए ही भगवान शिव ने संपूर्ण प्रयास किया और शंकर जी अपने प्रयास में सफल हुए पार्वती जी अनन्य भाव से राम नाम के जपने लग गए और नाम वंदना के प्रकरण में गोस्वामी जी ने कह भी दिया कि अब तक तो पार्वती केवल उनकी अर्धांगिनी ही थी लेकिन आज उन पार्वती जी को भी अपना आभूषण बना लिया शिव जी ने क्योंकि वे राम नाम में निष्ठा रखने वाली होगी बोलो भक्तवत् भगवान की इसका तात्पर्य क्या है शास्त्री जी इसका तात्पर्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के, के रामचरितमानस का प्रतिपाद्य भी यही विषय है कि श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन जानकी कंठभूषण श्री राम रघुनंदन राम साक्षात परब्रह्म ब्रह्म है इस सत्यानुभूति को दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक प्रस्तुत करना यही रामचरितमानस जी का प्रतिपाद्य विषय है और यह बात बिल्कुल पक्की है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पवित्र वाणी रामचरित का कोई जीव आश्रय लेगा श्रद्धा पूर्वक तो भगवत तत्व के प्रति वह असंदिग्ध हो जाएगा उसके मन में कोई संदेह रहेगा नहीं वाल्मीकि जी के समय में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सबका अंतकरण इतना निर्मल था कि सब जानते थे राम जी पर ब्रह्म है तो जो बात सब जान ही रहे हैं स्वीकार ही कर रहे हैं तो उसको बार बार सुस्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं यद्यपि वाल्मीकि रामायण में भी पद पद पर यह बात स्पष्ट की गई कि श्री राम पर परमात्मा हैं। अब कथा रामचरितमानस मानस की हो रही नहीं तो वाल्मीकि रामायण में भी अनेक स्थानों पर महर्षि ने स्पष्ट किया है श्री राम जी पर परमात्मा अब इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है शरणागति के प्रकरण में महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं शरणागति के प्रकरण राम जी ने विभीषण को शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये जब अपने मंत्रिमंडल से सचिवों से पूछा तो हनुमान जी तो मौन थे बाकी और किसी ने भी इस पक्ष ने अपना मत नहीं दिया कि भीषण को शरण में लेना चाहिए किसी का मत नहीं था भीषण को शरण में लेना चाहिए अरे युद्ध की विकट परिस्थिति में जो अपने बड़े भाई का सगा नहीं हुआ आप तो शत्रु पक्ष के आपका तो सगा कैसे हो सकता और कुछ महान भाव तो यहां तक तर्क दे रहे थे कि मान लो आप कहते विभीषण तो साधु है सज्जन है तो रावण साधु सन्यासी का भेष बनाकर जानकी जी का हरण कर सकता तो क्या आपके साथ छल करने के लिए वो विभीषण बन के नहीं आ सकता क्या विभीषण बन के भी आ सकता है। क्या विश्वास है इसलिए ठीक है आप ज्यादा ही जोर है आपको कि नहीं शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए तो इसको युद्धबंदी बना लो एकदम नजरबंद कर दो कड़ी चौकसी रखो रावण मरने के बाद फिर पंचायत बैठेगी तब विचार होगा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए क्या किया जाए इसके बाद में विचार किया जाएगा अभी कुछ नहीं विचार क्या करना चाहिए इसको मारा जाए इसको छोड़ दिया जाए लेकिन सब की बात सुनने के बाद श्री रघुनाथ जी ने कहा कि महर्षि कंडू ने जो शरणागति धर्म का वर्णन किया है उन ऋषियों के वचनों का पालन किसी न किसी के द्वारा तो होना चाहिए मैं ऋषियों के प्रमाणों में अतिशय श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ मैं महर्षि कंडू के द्वारा कहे गए शरणागति धर्म का निर्वाह करना चाहता हूँ और मैं अवश्य ही भीषण को शरण ले लूंगा जाओ आदर पूर्व भीषण को मेरे निकट ले दिया इस बात से सर्वाधिक पीड़ा किसको हुई इस बात से सर्वाधिक पीड़ा हुई सुग्रीव जी को क्योंकि किसकिधाधिपति बानर राज सुग्रीव उनसे पूछा भी गया उनके सचिवों से भी पूछा गया और फिर उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी गई जिससे उनको बड़ा भारी अपमान का अनुभव हुआ कि भाई जब अपने ही मन की करनी थी तो कर लेते हमसे पूछा ही क्यों हमसे पूछा भी और हमारे सेवक सेवक सचिवों के सामने ही हमारी बात बिल्कुल नहीं मानी गई और अभी तो सबसे बड़ी समस्या यह है की समुद्रपार कैसे किया जाएगा कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ पहुँचे ही नहीं समस्या वही की वही है और ये कहते शरण में ले लो तो उनके मन में आया कि जब इनको मनमाने फैसले कर लेने ही हैं, तो हम लोग क्यों बंदर भालुओं के साथ अपने प्राण देने के लिए यहाँ खड़े रहे अब अपने मन से ही सब करना तो अपने ढंग से कर ले ये कहा नहीं उन्होंने लेकिन ये बात उनके मन में आ गई राम जी सर्वांतरिया अब देखो यहाँ महर्षि वाल्मीकि निरूपण कर रहे हैं राम जी सर्वांतरे हम राम जी कह रहे हैं सुग्रीव मैं विभीषण को अवश्य ही शरण में लूंगा यदि इस निर्णय से तुम्हें कष्ट हो रहा है दुख हो रहा है और तुम भीतर से पूरी तरह सहयोग करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है पूरी सेना के तहत किस किंधा लौट जाओ शरणागतों की रक्षा का व्रत किसी के सहारे थोड़े ही हमने लिया है किसी सहायक सहायतांतर की अपेक्षा नहीं है शरणागत की रक्षा में अंगुल्य ग्रेणता इच्छन हरि गणेश्वर ये वाल्मीकि रामायण की, की पंक्ति है इस त्रुवन में जितने असुर हैं उनको मैं अंगुली के अग्रभाग से इच्छा करके नष्ट कर सकता हूँ अंगुली भी उठाने नहीं पड़ेगी इस उंगली को अग्रभाग को ऐसे ऐसे करके इच्छा करू मैं कि तीनों लोगों की आसरी शक्ति नष्ट हो जाए तो इतनी इच्छा करते ही तीनों लोगों के राक्षस समाप्त हो जाएंगे इसका मतलब हमें धनुषवाण की भी जरूरत नहीं है हमें लक्ष्मण जी की ही सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुम सोच रहे हो कि बंदर भालुओं के सहारे हम असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है अंगुल्य ग्रिण अब ये बताओ कोई मनुष्य ऐसी घोषणा कर सकता है अंगुल्य स्पष्ट है राम पर परमात्मा राम और जीना अभिवास होते राम जी दो बार नहीं बोलते मानसी में जो मानसी का कल्प है राम चरित्र का उसमें गोस्वामी जी ने दूसरी बात कही जगमहू कथा निचर जेते लक्ष्मण मन नहीं निमिश महू हमें भी इच्छा भी नहीं करनी पड़ेगी ये काम तो लक्ष्मण जी कर देंगे कितनी देर लगाएंगे पलक गिराने में जितना उतनी देर में कर देंगे लक्ष्मण तुम्हारी जरूरत नहीं सोई ठंडे पड़ गए सुग्री जी बोले अब आप समझ में आ गया हम लोगों को पवित्र करने के लिए बंदर भालुओं को हमारे चरित्र को स्तुति और वंदना के योग्य बनाने के लिए आप हमें अपना सहयोगी स्वीकार करके हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं करुणा कर रहे हैं आ, हमारा एहसान कोई आपके ऊपर नहीं है ये आपका अनुग्रह है कि आपने हम बंदर भालुओं को भी अपनी शरण में रखा है अपनी सेवा में रखा है जटायु को रामजी बोल रहे हैं गच्छलोकान अनुसमान जटायो तुम उस पवित्र दिव्य साकेत धाम में जाओ जिस लोक से बढ़कर और कोई दूसरा ब्रह्मांड में लोक नहीं है मनुष्य का यह पावर हो सकता है कि तुम उस लोक में चले जाओ तुम उस लोक में चले जाओ और रावण वध के पश्चात तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं आप ओंकार होगा वसटकार होगा परब ब्रह्म हो, हो, हो। तो कुछ स्तुति कर इसलिए उन्होंने न कहा हो ऐसी बात नहीं उसमें भी है किंतु गोस्वामी जी ने जहां जहां माधुरी का प्रसंग आया और जहां जहां भूलने का संदेह हुआ कि यहां भगवान की भगवत्ता भूली जा सकती है तत्काल उन्होंने वहां ऐश्वर्य का स्मरण कराके सावधान कर दिया लीला गाओ कहो सुनो पर भूलो मत ये उनकी लीला तो दशरथ नंदन राम साक्षात परब्रम्ह परमात्मा है इस सत्यानुभूति को अत्यंत दृढ़ता और निष्ठा पूर्वक प्रस्तुत करना यही रामचरितमानस जी का प्रतिपाद्य विषय है और इसे तात और यह विषय उसी के अनुभव में आएगा जिसे यह अच्छी प्रकार से विश्वास हो जाएगा कि श्री राम वस्तुतः सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है और इस रहस्य को जो जान जाएगा वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा सज्जन जी किसी भाव को गीता जी में भगवान ने कहा है जन्म कर्मचम में दिव्यम एवं यो वे तत्वता त्यक्वा देह नर्जन्म नहीं माम यद्यपि अवतार काल में हमारा जन्म किसी वर्ण विशेष में किसी सदगृहस्थ के घर में किसी माता पिता से जन्म होता है पर प्राकृत के जैसा जन्म होता हुआ भी प्राकृत नहीं मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है इसको जो तत्वतः जानता है वह इस देह को त्याग कर मुझे ही प्राप्त होता है फिर उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता है इसीलिए बालकांड में अवतरण के प्रसंग में भी स्पष्ट कर दिया गोस्वामी जी ने विप्रधे अनु सुर संत लीन मनुजी अवतारे शरीर कश निज इच्छा निर्मिततन महाया गुण गोपारे निज इच्छा निर्मित अब प्रश्न यह है कि श्री राम जी सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा हैं इस तत्व की इस सत्य की अनुभूति कैसे हो इसकी अनुभूति का साधन क्या है तो बोले इसकी अनुभूति का साधन है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अपूर्व कृति श्रीमद् रामचरित मानस जी की शरण ग्रहण करना है रामचरित मानस का आश्रय ले लो तो इस तत्व की अनुभूति हो जाएगी अब मानस जी में मानस जी की कथा तो इसका साधन है ये, पर मानस जी में श्री राम पर ब्रह्म परमात्मा है इस अनुभूति का साधन क्या है यदि रामचरित मानस में बिचार भगवान श्री राम का ऐश्वर्य गुण का बार बार प्रकाश माधुरी के साथ हुआ ये तो है ही किंतु श्री राम परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है इस तत्व का अनुभव किसी साधक को जिज्ञासु को होवे इसका उपाय क्या है इसका साधन क्या है तो इसके साधन के रूप में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री महाराज महाराजाधिराज पतित पावन सर्व समर्थ श्री राम नाम महाराज की वंदना की इसका मतलब है महाराज जी सीधी सादी बात खुले शब्दों में क्या चाहे जितनी पोथी के पन्ना पलट लो और चाहे जितना प्रवचन व्याख्यान दे लो यदि आपने भगवन नाम का अनन्य भाव से आश्रय नहीं लिया नाम साधना पर जोर नहीं दिया तो श्रीराम सच्चिदानंद पर ब्रह्म है ये तत्व आपकी समझ में नहीं आए आपके अंतकरण के किसी न किसी कोने में संघ संदेह बना रह जाएगा यही एकमात्र साधन है श्री राम नाम का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और ये साधन गोस्वामी जी ने कैसे निश्चित किया केवल पढ़कर लिखकर सुनकर नहीं इस साधना का निश्चय तुलसीदास जी ने स्वयं नाम महाराज की शरण ग्रहण करके किया जन्मते ही राम नाम का उच्चारण किया और जब से होश संभाला तब से भजन में लग गए और हमने संतों से सुना है कि नौ नौ का संख्या में उन्होंने श्री राम नाम का जब किया जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और इस रामचरित मानस के इस तत्व का तार क्या है रामचरितमानस की इस अपूर्व महिमा का हेतु क्या है ये ही मह रघुपति नामारा अति पावन पूरा कहते यद्यपि काव्य के जो समालोचक होते हैं उनकी दृष्टि में हमारा काव्य हमारी रचना उत्कृष्ट प्रमाणित नहीं होगी यह हम पहले से ही जानते हैं इसका मतलब हमें किसी से समीक्षा नहीं करवानी है हमें खुद ही समीक्षा कर दी कि इसमें कुछ तो विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे हमारे में कोई विवेक है ही नहीं धनित मोर सब गुण रहित ये मैं जानता हूँ मेरा काव्य सारे गुणों से शून्य है ना उसमें कोई रस है ना उसमें कोई छंद की मर्यादा है ना उसमें कोई अलंकार है पर एक गुण है उसमें विश्व विदित गुण एक महाराज जी शास्त्री जी अब वो विशेषता क्या है इधर तो गुण रहित बता दिया इसमें कोई गुण नहीं है हमारे काव्य में फिर विशेषता क्या है तो वो विशेषता केवल यही है यही मैं रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण स्त्रुति सारा और कौन सा नाम भोले बंद नाम राम रघु राम को एकदम सारे प्रश्नों पर विराम लगाने लगा दिरा। राम रघुवर को राम नाम दशरथ नंदन रघुनंदन श्री राम जी का राम नाम आहा। बंदो राम नाम रघुवर को हेतु प्रशान भानु हिमकर को और यही रघुपति नाम उदारा रघुपति शब्द से भी यही स्पर्श किया राम जी का रघुनंदन श्री राम जी का नाम इसमें है उदार श्री राम जी का नाम है अति पावन पुराण श्रुति तो सो विचार सुने हैं सुमति जिनके विमल विवेक भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचार सुन सुमति जिनके विमल विवेक जिनके विमल विवेक है वे सुमति इसको बड़ी श्रद्धा से श्रवण करेंगे आनंद रामायण का एक श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक है उसमें लिखा है कवित्वम अत्यशुद्ध राम नामांकितंच तज गेय मित शुद्ध श्रवणाप पात्र आनंद रामायण कार्य कह रहे हैं के कि किसी का कवित्व अत्यंत अशुद्ध हो अशुद्ध का अर्थ है रस छंद अलंकार की दृष्टि से उसमें किसी मर्यादा का निर्वहन न किया गया हो किंतु यदि उस श्री राम नाम से अंकित है तो उस काव्य को शुद्ध मानना चाहिए और ऐसे काव्य के श्रवण से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ये आनंद रामायण लिखा है लेकिन विलक्षण बात है काव्य की दृष्टि से भी गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य रस की दृष्टि से छंद की दृष्टि से शब्दालंकार की दृष्टि से अर्थालंकार की दृष्टि से काव्य के सभी विशिष्ट गुणों की दृष्टि से विशिष्ट विशिष्टतम है गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य इसका तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य है पिताजी कि उसको तुलसीदास जी ने अपनी ओर से लाने का कोई श्रम नहीं किया उन्होंने तो केवल यही महा नाम उदारा अब सारे काव्य के रस छंद अलंकार और काव्य की जितनी विशेषताएं हैं वे स्वयं धन्याति धन्य होने के लिए रामचरितमानस में आकर विराजमान हो ये गोस्वामी जी के कहने का भाव है। हमने अपनी ओर से इसमें यदि कुछ है तो रामनाम की महिमा से है कि रस छंद अलंकार का भी भाव जगा कि हम यदि इसमें आ गए तो हम भी सफल हो जाएंगे धन्य हो जाएंगे और महाराज जी विष्णु पुराण में लिखा है भाव से नहीं राम जी के स्वरूप का ध्यान करके राम जी का चिंतन करके और बड़े भाव से अथवा बड़े आर्त भाव से राम ऐसे बोले ऐसे नहीं विष्णु पुराण में व्यास जी लिख रहे हैं कि धोखे से ऐसी राम राम देखो पूरी राम राम ऐसे कहते हरे राम राम विस्मय में तेरे में राम राम ऐसा हो गया हरे राम राम ऐसे भी किसी के मुंह से राम राम निकल जाए तो रामेति नाम यज श्रोत्रे विश्रम्भ जीवित जवितो यदि करोति पाप संदाहम हम सूलम करो यथा कहते जैसे रुई के ढेर को अग्नि की चिनगारी जलाकर भस्म कर देती है ऐसे ही धोखे से राम नाम का उच्चारण किसी की जिब्वा से हो जाए तो पाप राशि रुई के ढेर के समान जल करके भस्म हो जाती है इसी भाव को मलुकदास जी ने कहा श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात राम नाम रति रती, रती मैं स्वल राम नाम एक रति पाप के को नाम से सुनिमा है कि सब कुछ जला कर, जलाकर कर देती है इसलिए रामचरितमानस के महात्म्य का हेतु क्या है बोले यही मह रघुपति नाम अति पावन पुराण कृति सारा और वो नाम कौन सा नाम बोले मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जे जपत मु भगवान शुभ भी जपते हैं और भगवती पार्वती भी उसी को जपती हैं और नाम साधना के बिना श्री राम नाम साधना के बिना ब्रह्मानंद का ब्रह्म सुख का अनुभव स्वप्न में भी संभव नहीं है इस बात को नाम वंदना के प्रकरण में स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुका अकथ अनामय नाम न रूपा जाना चाह गूढ़ गति जेऊ नाम जीव जप जान जो अपनी जीह से अपने जिहा से राम नाम का जप करके और श्री राम जी के गूढ़ रहस्य को तत्व को वे जान सकते हैं नौ दोहा है राम नाम वंदना के नाम वंदना के नौ दोहा है नौ दोहा का मतलब होता है नौ का अंक पूर्णांक है इसका मतलब है ये परिपूर्ण यदि आप अपने जीवन में परिपूर्णता चाहते हैं भगवत तत्व का अनुभव प्राप्त करके तो गोस्वामी जी के नौ दोहा का आश्रय दे परम पूज श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज मिथिला की पवित्र भूमि में जिनका प्राकट्य हुआ था छतौनी गांव में ये मुजफ्फरपुर के निकट है हम होके आए हैं छतौनी गांव मिथिला की पवित्र भूमि श्री प्रेम लक्ष्य जी महाराज का जन्म हुआ था इस युग के महान नामनिष्ठ संत दास बोध में समर्थ स्वामी रामदास जी ने लिखा है कि श्री राम जय राम जय जय राम इसका श्रद्धा पूर्वक तेरह करोड़ कोई जप करेगा उसे श्री राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन होगा ये घोषणा की है श्री बोध में समर्थ स्वामी रामदास जी ने और उन्होंने हनुमान दांडी नामक जगह में प्रेम श्री महाराज ने रहकर एक फटाक चना भिजाकर खाते थे और तेरह करोड़ श्री राम नाम श्री राम जय राम जय जय राम का जप किया और अनंत प्रणवाकार ज्योति के मध्य दिभुज अभय और वरद मुद्रा में रघुनाथ जी का मंगलमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ और दर्शन ही नहीं हुआ महाराज जी कि जब कीर्तन में भावाविष्ट होते थे तो वही स्वरूप उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो जाता है प्रेम भिक्षु जी महाराज ऐसे अद्भुत महापुरुष प्रेम भिक्षु जी महाराज श्रीमंत महाप्रभु जी की जो भाव भावदशाएं हम लोग सुनते हैं लीला में दर्शन करते हैं वो भाव दशाएं उनके श्रीअंग में प्रकट दिखाई पड़ती थी श्री जगन्नाथपुरी प्रेम जी महाराज गए उस समय वो इतनी उन्माद की दशा में थे कि उनको अपने शरीर का भी होश नहीं था और उस समय श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर के सहित उनको दर्शन दिया प्रत्यक्ष बहुत पुरानी बात नहीं है साठ सत्तर साल साठ सत्तर साल पुरानी बात हो महाप्रभु जी ने उनको दर्शन दिया श्री गौरा महाप्रभु ने पूरे परिकर्ष है, दर्शन देकर कहा कि इस समय लोग विजय मंत्र का जो महात्म है भूल चुके हैं आप श्री राम जयराम जय जयराम इसका प्रचार कीजिए उसके पहले उनकी प्रचार में प्रवृत्ति नहीं थी और आज पचास वर्ष से ऊपर हो गया उनको भगवत धाम गए हुए और लगभग सात आठ जगह अखंड श्री राम जयराम जय जय राम का कीर्तन हो रहा है बिना एक पैसा खर्च किए आप सोचो महापुरुष के संकल्प में कितना बड़ा बल होगा प्रेम भिक्षु जी महाराज तो प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे कि संपूर्ण रामचरित मानस पढ़ो तो अच्छी बात है पढ़ना चाहिए लेकिन वो कहते थे कि नाम वंदना पढ़ लो तो समझो नाम बंदना मानस जी का प्राण है ये नौ दोहा रोज पाठ कर लो तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे संपूर्ण मानसी के पाठ का फल आपको प्राप्त होगा क्योंकि मानसी का फल ही राम नाम में प्रीति है और राम नाम में प्रीति इन नौ दोहे का आश्रय लेकर के राम नाम में अनन्य प्रीति हो जाएगी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय गोस्वामी जी की दृष्टि में भगवान का नाम चिन्मय है वह केवल चेतन ही नहीं सक्षम है समर्थ है सर्व समर्थ है उसका अपरिमित महात्म है और वंदना भी उसकी होती है जिसका अपरिमित महात्म्य होता है जो सक्षम होता है वो समर्थ होता है जो सर्वलोक सर्व, सर्व हितकारी होता है उसी की वंदना होती है और ऐसा भगवान नाम श्री राम नाम है इसलिए गोस्वामी जी बड़े भावपूर्वक श्री राम नाम की वंदना कर रहे हैं बोले मैं राम रघुवर के नाम राम नाम की वंदना करता हूं कौन राम नाम बोले तु कृषानु भानु हिम कर को जो श्री राम नाम ग्नि और सूर्य और चंद्रमा अग्नि सूर्य चंद्रमा इनका भी मूल कारण है अग्नि का भी मूल कारण सूर्य का भी मूल कारण और चंद्रमा का भी मूल कारण है और कैसा है बोले ये अगुण है वेद का प्राण है विधि हरिहर में यह श्री राम नाम विधि ही है ब्रह्मा का स्वरूप है माने ब्रह्मा जी का भी मूल कारण यही है श्री हरि का भी मूल कारण यही है और श्री शिव का भी मूल कारण यही माने श्री राम नाम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतिष्ठित हैं श्री राम नाम में ही अग्नि सूर्य और चंद्रमा प्रतिष्ठित हैं इतना ही नहीं यह श्री राम नाम गुणातीत है माया के तीन गुण हैं सत्व रज और तम पर यह श्री राम नाम अगुण है अगुण माने गुण रहित है माया के तीनों गुणों से रहित है और वेदों का तो प्राण है वेद प्राण सो वेदों का तो मानो प्राण ही है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि राम नाम के बिना वेद मृत है निष्प्राण है वेद का प्राण भी श्री राम नाम वेद का मूल क्या है श्रीमद भगवदगीता में प्रणव सर्व वेदेशु मैं संपूर्ण वेदों में प्रणव हूं ये भगवान कह रहे हैं प्रणव माने ओंकार प्रणव को भगवान ने वेदों का मूल कहा है और बहुत ध्यान से सुने वेदों का मूल क्या है प्रणव प्रणव माने ओंकार और ओंकार का भी मूल श्री राम नाम है एक बड़ी सुंदर बात है महारामायण में भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि तो हे प्रभु जितने आगम निगम पुराण इतिहास धर्म ग्रंथ हैं स्मृतियां हैं सब एक स्वर से प्रणव की महिमा का वर्णन करते हैं ओंकार की महिमा का वर्णन करते हैं वो आपने भी अनेक प्रसंगों में प्रणव की महिमा का वर्णन किया है लेकिन इस को इस दासी को एक जिज्ञासा है आप प्रणव का जब कभी क्यों नहीं करते जब संपूर्ण शास्त्रों में प्रणव की महिमा है तो आपने भी अनेक प्रकरणों में गाई है सुनाई आपने खुद मुझे सुनाई प्रणव की महिमा तो आपको ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ये जपना चाहिए आपको आप ओम ओम तो नहीं जपते आप राम राम क्यों जपते हैं शंकर जी मुस्कुराए बोले देवी ये बड़ी रहस्य की बात है अब इसको रहने दो बोले नहीं नहीं आपको बताना तो पड़े गुढ़ु तत्व साधु दुराव आरत अधिकारी जो पद में विशेष जिज्ञासा है आप बताओ तो भगवान शिव का वचन है राम नाम न समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायी कहा पार्वती मोक्षदायक जो प्रणव है वो श्री राम नाम से उत्पन्न है इसका मतलब है राम नाम जनक है और प्रणव जन्य है जन्य जनक संबंध है इसका मतलब है राम नाम बाप है और प्रणव उसका बेटा है बोलो भक्त भक्त भगवान की बाप बेटे का रिश्ता है आत्मा वही जाए थे पुत्राए ते विधानुशासनम इसलिए प्रणव जो है वो राम नाम ही है वो अलग नहीं है इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं कहा जा रहा है लेकिन ये बात कही जा रही है कि प्रणव ओंकार सोलह प्रकार का होता है न्यूनखा सोलह सौ तो, सोलह प्रकार का ओंकार ग्रंथों में कहा गया है और उस ओंकार के उच्चारण की सबको छूट नहीं है आजकल तो कोई प्रतिबंध किसी पर कुछ है नहीं सबको छूट है खुली अच्छी बात है समय समय की बात है लेकिन यदि हम अपने धर्म शास्त्रों को देखें तो प्रणव का उच्चारण सबको नहीं करना चाहिए जो अनुपनीत हैं यज्ञोपवीत आदि जो धारण नहीं कर सकते उन लोगों को प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए शिखा सूत्रधारी जिजाति संध्योपासनादि संपन्न उन्हें ही प्रणव का उच्चारण करना चाहिए तब आप लोग ये कह सकते हैं कि जो सन्यासी शिखा सूत्र का त्याग कर देते हैं वे तो ओम ओम ही करते ओम शांति ओम शांति ओम शांति वो क्यों करते हैं उनके तो शिखा सूत्र है नहीं ये प्रश्न कोई कर सकता है इसका समाधान ये है कि उन्होंने पहले शिखा सूत्र को स्वीकार किया और फिर शास्त्रीय विधि से उसका त्याग किया है इसलिए वे अधिकारी हैं ये अनधिकारी नहीं है लेकिन सामान्यन कोई भी मनुष्य प्रणव के उच्चारण का अधिकारी नहीं है इसलिए धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी ओम जय जगदीश हरे इसका भी निषेध करते थे बोले ओम जय जगदीश हरे मत बोलो बोल नहीं है तो जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश ये बोलो ओम मत बोलो ओम निषेध करते थे स्वामी कर्पात्री जी मत कहो मत कहो मर्यादा नहीं है उच्चारण की प्रणव में अधिकारी अनधिकारी का भेद है अशुद्ध अवस्था में प्रणव का उच्चारण वर्जित है ननकम नोच्छिष्टम प्रण। नोच्छिष्ट प्रभ्रु या ब्रह्मरा से ही लिखा है उच्छिष्ट अवस्था में किसी को उपदेश मत करो प्रणव का रात्रि में किसी को प्रणव का उपदेश मत करो फिर श्री राम नाम के लिए सूची सूची का भेद है बोलो राम नाम में ऐसा कोई आग्रह है कि ये राम नाम बोल सकता है ये नहीं बोल सकता है ये चोटी जेनेब वाला बोल सकता बिना छोटी जेनेब वाला नहीं बोल सकता ऐसा कुछ है तो सौलभ्य की दृष्टि से महात्म्य की दृष्टि से सब प्रकार की दृष्टियों से श्री राम नाम प्रणव की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि उसको ग्रहण करने के सब अधिकारी हैं, तो भगवती पार्वती प्रणव का भी प्राण होने के कारण मेरी राम नाम में प्रीति है और मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूँ और काशी में मरने वालों को भी प्रणव का उपदेश नहीं करता काशी में मरने वालों को भी काशी मरत जंतु अवलोकी सुना बल करोगी मर जंतु स्पष्ट हो गया वेद प्राण सु वेदों का प्राण प्रणव है और प्रणव का भी प्राण श्री राम हरि हरिहर में वेद प्राण सो अगुन अनुपम अनुपम है कितना अनुपम है कि श्री राम नाम के महात्म की बराबरी श्री राम जी भी नहीं कर सकते इससे अधिक अनुपमता और क्या होगी और अगुण होने के बाद भी गुण निधान माया के सत रज तम तीन गुणों से राम नाम रहित है और अनंत भक्त वात्कल्याक जो दिव्य असंख्य अनचित्य अचिंत्य अनंत गुणगण है उन गुणगणों का ये भंडार है श्री राम नाम और बोले इस राम नाम की महिमा भगवान शिव इसको जानते हैं और इस भगवान शिव के सत्संग की महिमा से गणेश जी भी जानते हैं नाम प्रभाव जान गण राहु प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव नाम के प्रभाव से वे प्रथम पूज्य हैं महाराण में ये श्लोक लिखा है कि भगवान के अनेक नाम हैं किंतु सौलभ्यादि गुणों की दृष्टि से परमेश्वर नामाने नाम संतनेका पार्वती परंतु राम नामेदम सर्वेशा उत्तमम मतम भगवान शिव करें पार्वती सभी नामों में श्री राम नाम उत्तम है इसलिए मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूं संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है संपूर्ण आगम निगम वेदादि शास्त्रों का सार भगवत गीता है भगवत गीता का सार क्या है श्रीमद भगवद गीता का सार है भगवत शरणागति सर्वधर्मान पर मामेकम शरण अहंता सर्व पापे जो ये शरणागति जो है वो सार है श्रीमद भगवत गीता का क्योंकि इसके उपदेश के बाद ही अर्जुन को पूर्ण समाधान प्राप्त हुआ उसके पहले इतनी लंबी चौड़ी गीता के उपदेश से भी समाधान को प्राप्त नहीं कर पाए पर मेरी शरण में हो जाओ भगवान ने कहा और अर्जुन को पूर्ण समाधि इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का प्राण शरणागति है अब एक और प्रश्न है कि शरणागति तो सर्वोपरि है पर शरणागति का भी प्राण क्या है शरणागति का प्राण क्या है तो भैया शरणागति का भी प्राण हरि नाम है भगवान नाम ही शरणागति का प्राण हमारे अमारा जी साधुओं में दीक्षा कोई शरणागति कहते हैं कहते हैं दीक्षा संस्कार को शरणागति कह गई नहीं हमारी वहां से शरणागति हुई हमारी वहां से शरणागति ऐसा कहते हैं हम तो वहां के शरणागत हैं शरणागति में कौन सी विशेषता गुरु जी कर देते हैं क्या कर देते हैं गुरु जी शरणागति में क्या करते हैं अरे कान में हरिनाम ही तो सुनाते हैं कि नहीं मंत्र के रूप में सुनावें चाहे राम मंत्र के रूप में सुनावें चाहे कृष्ण मंत्र के रूप में सुनावें चाहे नारायण मंत्र के रूप में सुनावें चाहे अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र के रूप में सुनावें अथवा महामंत्र के रूप में सुनावें जो भी सदगुरुदेव भगवान में सुनाते वो क्या सुनाते हैं है? नाम तो इसका मतलब है शरणागति का ही प्राण सर्वस्व भगवान नाम है भगवान ने सोचा कि शरणागति का उपदेश तो मैंने अर्जुन को कर दिया लेकिन शरणागति के प्राण का भी उपदेश करना चाहिए वो कौन करे तो भगवान ने सोचा कि हम तो भजन करते नहीं जो भजन न करे वो क्या भजन की महिमा सुनावे इसलिए उन्होंने कहा ऐसे भजनानंदी संत के पास ले चलते हैं जो अत्यंत अत्यंत विकट परिस्थिति में भी क्षणार्ध के लिए मेरे नाम को नहीं भूलता और ऐसे महाभागवत पिता महाम जो सरसैया पर पड़े हुए हैं एक अंगुल के बराबर शरीर में जगह अवशिष्ट नहीं है जहां से आर पार अर्जुन का टीखा बाण विधा हुआ न हो खुले आकाश के नीचे पड़े हैं कोई सेवक नहीं है निकट में कोई सहयोगी नहीं है निकट में हम लोग सोचते हैं कि क्या करें यहां स्थान में भजन नहीं बनता बड़ा प्रपंच है हल्ला गुल्ला यौ त्यों भीष्म जी से पूछो वह शांति थी युद्ध में वीरों का सिंहनाद हाथियों की सिंघाड़ घोड़ों की हिनहनाड दिव्यास्त्रों के टंकार के प्रचंड शब्द धनुष की प्रत्यंता की टंकारें शख के नाद वीरों का सिंहनाद उसी मैदान में तो भीष्म जी पड़े प्रथम सेनापति है ना युद्ध के और अंतिम तक युद्ध की समाप्ति तक वे वहीं पड़े हैं एक क्षण की क्या चले आधे क्षण के लिए भी भीष्म जी का भजन बाधित नहीं हुआ इसको कहते हैं भजन हम लोग तो मत विचार ही बनाते रह जाते हैं अब ये तो स्थान का बहुत प्रपंच है ये हो जाएगा वो हो जाएगा किसी को संभला देंगे फिर एक एकांत एक में कुटिया बनाएंगे लोग एकांत एक में नी नीचे बेसमेंट में कोई गुफा बनाएंगे फिर कहते रहे वहाँ तो बरसात में एकदम उमस हो जाती उसमें भी एक ए लगाएंगे गुफा में भी गुफा में भी एक एसी लगाएंगे एसी लगाने के बाद बाहर तख्ती पर लिखकर कर टांग देंगे मिलने का समय शाम को चार से पाँच अथवा चार से साढ़े चार और आसपास के लोगों में प्रचार कर देंगे महाराज जी क्या करें अरे पूछो मत आहर पता ही नहीं कब खाते हैं कब सोते हैं वहाँ तान दुपट्टा सो रहे हैं वहाँ मोटे गद्दा पर बढ़िया सुंदर सुखद तकिया पर और एसी में भजन बनेगा भैया हसाने के लिए नहीं श्री राम नाम का स्वाद जिन्हें मिल जाता है उनसे भरम पड़ता है अभी आप देखो हमारे बड़े गुरु थे श्री सुखराम दास जी महाराज ब्रिजवासी संत इसमें हम बाबा की को मिलना इधर सुखराम दास जी उधर श्री गोविंद जी का उत्सव उनके नीचे बचपन में साधु मतलब बचपन से भजन करते जमुना पल्ली पर कैटी राम का जन्म था सनाट्य परिवार का बचपन में पिताजी पधार गए अपने घर में अकेले थे मैया थी केवल और ये थे और पिताजी भी खाक चौक से जुड़े हुए थे और मैया भी बाबा से गुरुदेव पहाड़ी बाबा से मैया ने कंठी ले ली और केवल पांच साल के थे सुखराम दास जी उस महाराज जी से कंठी दिलवा दी कितनी उम्र में पांच साल में और उस उम्र से बाबा ने भजन शुरू किया जब वे घर में रहते थे बचपन में हो संभाला तब एक लक्ष्य श्री राम तारक मंत्र का नित्य जप कर लेते थे राम नाम का राम तारक मंत्र का एक लाख के अप्रोच कर लेते थे, थे खेती किसानी करते हुए और मैया कैसी ब्याह कर ले लाला तो मैया ब्याह की करेगी तो जमुना जी में पूछ जाऊंगे बीस बरस के हो गए उस जमाने में बीस बरस विवाह ना होना आजकल तो तीतीस बरस के भी लोग डोलते हैं कहते हमारा लड़का है लड़का है अड़तीस बरस का है चालीस चालीस बरस के डोल रहे ब्याह नहीं हो रहा है कितने दुख की बात है इससे छो बाबा जी बन जाओ भैया ग्रहस्थित हो को समय तो गये को घर में पड़े गय तो बीस साल के हो गए बीस इक्कीस साल के हो गए बाबा विवाह के लिए मना करते तो जमुना जी में पूछ जाएंगे एक दिन मैया ने कहीं संबंध तय किया बाबा तो बस मैया रोटी बना के घर से बाबा खेत पे ही रहते बोले मैया तू ज्यादा पीछे पड़ रही है अब मैं तो भाग जाऊंगा मैं यहाँ रहूंगा नहीं। मैया बोली अब तू बार बार धमकी दे रहे हो की मैं जमुना जी में कूद जाऊ तू कूद मैं कूद रही हूँ जमुना जी तो मैया ने अपने छोरा की बहू के काजे बढ़िया बढ़िया गहने बनवाए के रखे बुरी मैया बोले देख मैंने बढ़िया बढ़िया आभूषण बनाए के रखे अपने बहू के लिए और तू तो बाबा जी बनेग तो मैं सबरे आभूषण लेके जमुना जी में कूद रही हूं और जैसे इसमें जमुना जी में बाढ़ आ रही है बाढ़ का समय था और टेंटी गांव से मैया सबरे आभूषण पोटरी में लेके वहां से चली और बाबा बा मैया, मैया मैया कहते हो मैया तेजी से चली हुआ बिल्कुल जमुना जी में कूदे को तैयार है जमुना जी पे आके कगार रहे जी के बड़े बड़े लोग पान पकड़ लू नहीं मैं कूदूंगी तू बार बार कह के मैं जमना जी में कूद जाऊं अब तू तो रहे भजन कर तू कह कूदेगा मैं कूद जाऊंगी मैं सो दिन काहे को हमारी नाश है गई हमारे बंस की पुराने ब्रिजवासे थी गृहस्थी बिचारी ना हमारा बंश चले तू हमारे बंश को नाश करवे के कर कहा बोले मैया आप ज्यादा दुखी नहीं करूंगा तुम जो कहोगी शो कर लूंगा अच्छो हम मानेगो तो जमुना जी को साख ठीक कर भगेगो नहीं अच्छा मैया तू जो कह रही कर लूंगा सब तो ठीक है जहाँ मैंने संबंध पक्का के पक्का बोले मैया तेरी जो एक मैं कछू ना देख लाला कान खोल के सुन ले मैं ब्रिजवासी हूं ब्राह्मणी ब्रजवासी हूँ भजन करू मैं पाखंड ना करू देख तू ब्याह कर ले कछुनाए बिगड़े वो तेरह चार छोरा होंगे मैया करी रही जमुना जी पे तेरे चार छोरा होंगे उनमें एक बाबा रह जाएगा और तू बाबा जी है कहीं मरेगा ऐसे नहीं मरेगा और सुखरामदास महाराज की गृहणी भगवत धाम पधारी और विरक्त तो वो पहले से ही थे भर मन से तुरंत आकर अभी बालक छोटे छोटे थे चार पुत्रों में से एक पुत्र का विवाह हुआ था केवल और तो बाबा उसी समय खाक आ गए पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से विरक्त वेश लेकर के इसी ब्रज के चैटी गांव के होकर भी मुड़कर उन्होंने चैंती गांव की ओर नहीं देखा परिवार की ओर नहीं देखा अंतिम क्षण तक भजन करके श्री ठाकुर जी की सन्निधि उन्होंने प्राप्त अब उनके शरीर के पुत्र श्री मदन मोहनदास जी जो हमारे ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं वो तो प्रेम से गौ सेवा भी कर रहे हैं साधु सेवा भी कर रहे हैं कथा भी कर रहे हैं खूब भजन भगवान की दया से खूब भजन करते हैं अच्छे साधन हमें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए लेकिन प्रशंसा के योग्य उनकी प्रशंसा होती है प्रशंसा के योग्य की प्रशंसा न करना भी दोष है तो प्रत्यक्ष सामने होते तो हम प्रशंसा नहीं करते अब बताओ मैया कैसे पतों पर गई जाह के पेली के चार छोरा हो होंगे इनमें एक बाबा जी बनेगा तू बाबा जी है कि मरे गो ऐसे होते हैं भोले भाले भुजवा के हाँ तो किस प्रसंग में ये बात आ गई हमको याद दिला किस प्रसंग में हमने ये बात गए? है? नहीं नहीं रामदा महिमा तो चली रही है एक कोई बोलो हां हमने इस अंश में यह बात कही कि भजन का स्वाद जिनको मिल जाता है वे ही भजन कर सकते हैं भीष्म पितामह को भजन का स्वाद मिल गया इसलिए उस विकट परिस्थिति में भी आधे क्षण के लिए भगवान को वे नहीं भूले और यही प्रत्यक्ष उदाहरण श्री सुखराम दास जी ने प्रस्तुत किया कभी किसी से सेवा ली उन्होंने किसी भी प्रकार की सेवा ली उन्होंने कभी किसी से कुछ कठोर वाणी बोली उन्होंने महाराजी आहार निश माला उनके हाथ में रहती थी एक बार हम उसे बोले आपने तो कथा में बड़ा जोर दे दिया के नाम जप करना चाहिए और मंत्र का जप तो आसन पर बैठ करना चाहिए बोले हमें तो बचपन से ऐसा अभ्यास हो गया है मैं गंभीर निद्रा में होता हूँ तो भी मेरा मंत्राज चलता रहता है हर अवस्था में चौबीस उनके शब्द ही आज हम कभी तक कहानी नहीं मैंने पहली बार कह रहा हूँ चौबीसों घंटे मंत्र हमारे भीतर गूंजता अब मैं क्या करूँ हमें कि आपके लिए दोष नहीं है आपको तो गूंजने लग गया तो ठीक है कोई बात नहीं ऐसे थे बाबा अति सामान्य अवस्था में उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया अब किसी को पता भी नहीं चला कि ये इतना भजन करते हैं किसी को पता चला भीष्म पितामह के निकट ले गए और भीष्म पितामह ने उसमें अर्जुन भी है श्रीकृष्ण भी हैं। शरणागति के प्राण तत्व का उपदेश दिया शरणागति का प्राण तत्व क्या है ओम विश्वम विष्णुर्वश्कारो भूत भव्य भगव प्रभु भूतकृत भूतमृत भाव भूतात्मा भूत त्मा परमात्मा जो इत्यादि प्रकार से विष्णु सहस्त्र ये शरणागति का प्राण तो गीता का उपदेश तो भगवान ने दिया शरणागति का उपदेश भगवान ने दिया लेकिन नाम नाम का उपदेश परम भागवत भीष्णु जी के मुंह से कराया और विष्णु सहस्त्र की बड़ी महिमा है बोले भाई हम तो संस्कृत पढ़े ही हम विष्णु सहस्त्र कैसे पढ़ेंगे तो बोले चलो कोई बात नहीं विष्णु और ये नाम दिव्य विष्णु के एक हजार नाम है आप हजार नाम नहीं ले सकते हैं ऐसा करो चार अक्षर का एक नाम ले लो नारायण नारायण शब्द मात्र विमुक्त दुखा सुखिनो भवंतु नारायण शब्द का उच्चारण करके जो पुण्य जो फल विष्णु सहस्त्र नाम का है वही श्री नारायण शब्द के उत्साह तब किसी आलसी ने कहा अरे तो बहुत लंबो चौड़ो नाम है नारायण थोड़ा और छोटा छोटा सा बताओ जो जल्दी ले गए तो बोले अच्छा चलो तुमको तीन अक्षर का नाम बताते हैं। गोविंद क्या गोविंद बड़ी महिमा है गोविंद नाम कितनी महिमा गुरुद्राम जी गो दानम ग्रहणेश काशी एक करोड़ गैया मिलेगी नहीं आपको वरना तो एक करोड़ वेदज्ञ ब्राह्मण मिलेंगे सरलता से पर एक करोड़ के ब्राह्मण मिल जाएं उनको स्वर्ण सृंगमयी रौप्य खुरमयी ताम्र पृष्ठमयी कांस्य दोहनी से युक्त और सवत्ता एक करोड़ गाय ग्रहण के काल में काशी के बाडव ब्राह्मणों को दी जाए कितना पुण्य होगा उसका बोले उसका जितना पुण्य होगा एक बार गोविंद नाम के उच्चारण के पुण्य के सोलह में अंश की बराबरी वह पुण्य नहीं कर करता गोकोटिदानंद ग्रहणे शुकाशी यज्ञ की बड़ी महिमा है एक यज्ञ दो यज्ञ यग्ण, यज्ञायुतम दस हजार यज्ञ कोई सभी सविधि करे दक्षिणायुक्त बहुत शास्त्र की मर्यादा से दस हजार यज्ञ उन दस हजार यज्ञों के सविधि अनुष्ठान से जन् जो पुण्य होगा वह गोविंद नाम के एक बार उच्चारण के सोलह में अंश की बराबरी नहीं कर सकता दान उसकी बड़ी महिमा दक्षिणा के रूप में हिरण्य दक्षिणा का ही वर्णन है शास्त्रों में स्वर्ण दक्षिणा का ही विधान है अब तो परिस्थिति है जो कागज के नोट दक्षिणा में चढ़ाए जाते हैं और वैसे हिरण्य दक्षिणा का ही विधान है इसलिए हिरण्य गर्भ सम व्रतदाग्रह भूत जाता दाधार पृथ्वी याम से मांग देवाय हविता यही मंत्र बोलते हैं ना दक्षिणा समर्पण में और पौराणिक मंत्र क्या है क्या है पौराणिक मंत्र पौराणिक मंत्र भी तो है ना हिरण्य गर्भगर्भस्थम जेम बीजम विभावसोह अनंत खुण्य फलदम अतः कांतिम प्रयच इस मंत्र में भी स्वर्ण का जो बीज है वो अग्नि अग्नि का जो हेतु है वो स्वर्ण है बन्नी बीज है वहां भी स्वर्ण दक्षिण दक्षिणा में स्वर्ण ही है और वो स्वर्ण तोला दो तोला नहीं सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि ब्राह्मणों को दान कर दी जाए और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण कर लिया जाए तो गोविंद नाम ना न भविष्य तुल गोविंद नाम की क्षमता नहीं कर सकता सोलैमेंस की बराबरी नहीं कर सकता माघ में प्रयाग में जाकर एक बार कल्पवास नहीं सौ वर्षों तक लगातार कल्पवास करें माघे प्रयागे शतकल्प और ये सब करें और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण करें तो गोविंद नामना न भवे चतुल्यम पद्म पुराण में भगवान व्यास करें गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता बोले तो चार अक्षर का नाम लेने में तुमको परेशानी हो रही है तो तीन अक्षर का नाम ले लो गोविंद बोले ये तो आपने बताया तो बिल्कुल ठीक है पर तीन अक्षर है उसमें भी एक संयुक्त अक्षर है इंद और दकार का उच्चारण स्थान क्या है जानते हैं आप नाम दंता निकार सवर्ग लकार सकार इनका उच्चारण स्थान दंत है और किसी के दांत नहीं होते भाई उच्चारण स्थान तो है दंत और तो दांत है नहीं तो दाँत बोल ही नहीं पाएगा ठीक से जिनके दांत नहीं होते वो दूसरे ढंग से बोलते हैं हवा निकल जाती है उनकी तो भाई आप गोविंद नाम की महिमा तो बता रहे हैं लेकिन कोई एकदम पोपला हो गया बेचारा गोविंद गोविंद जल्दी जल्दी कर ही नहीं पाएगा और सरल बताओ ऐसा बताओ जो दुधमुहा बच्चा से लेके वेदांति बूढ़ा तक बोल सके तो बोले उच्चारण की दृष्टि से सरलता की दृष्टि से राम राम सबसे सरल है क्योंकि रकार का उच्चारण स्थान क्या है रकार का उच्चारण स्थान है मूर्धा ऋतु रसा मूर्धा मूर्धा अब मूर्धा तो जन्म से मृत्यु तक एक जैसा है ऋतु रसाणाम मूर्धा और मकार का उच्चारण स्थान क्या है ओष्ट उपदमा निया नाम ओष्ठ उस्थ है। तो ओष्ठ और मा, मा में ओष्ठ होते हैं ना होठ तो होठ और मूर्धा ये जन्म से लेके मृत्यु तक एक जैसे रहते इसलिए उच्चारण की दृष्टि से राम नाम आहा क्या कहना नमस्ते सरल है राम राम हाँ सूरदासी का एक बदलाव पूछिए श्री राम नाम महाराज की इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि पुराणों में संतवाणियों में जो विशेष रूप में राम नाम की महिमा है उसका प्रयोजन केवल इतना ही है भगवान के नामों में बड़े छोटे की बात नहीं है पर सवलत की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से राम नाम सबके लिए सरलता सहजता से सुलभ है और एक बात तुम्हें हंसी की सुना दें आप पहले भी सुन चुके फिर सुन लोजिए एक यही राजस्थान का एक गांव है उस गांव के एक जगदीश पंडित जी थे अब पता नहीं है कि नहीं पहले पुलिस विभाग में अधिकारी थे वो तो गांव में अकेले पंडित जी का घर वही था तो महाराज जी उनकी सेवानिवृत्ति हो गई तो उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया बोले भैया देखो तुम लोग कोई कथा कीर्तन नहीं करते हो अब हम गांव में आ गए तो कम से कम महीना में एकादशी एकादशी दो बार कीर्तन करेंगे हम लोग ठीक है बहुत जब पंडित जी कीर्तन होगा तो गांव के गुजर मीणा सब कीर्तन के लिए कच्चे हो गए तो महामंत्र का कीर्तन शुरू हुआ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो वो लो लोग बोले बाबा ये तो, तो मंत्र पंडित जी ये तो बहुत लंबो मंत्र है आधो कर दो यार आदो तुम बोलो आदो हम बोले तो ब्राह्मण ram, बोलते थे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और वो दूसरे लोग बोलते थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे तो एक रात तो कीर्तन हो गया चार पांच घंटा बोले अगला कीर्तन किसके घर में होगा बोले पंडित जी कौन से जन्म की दुश्मनी बनाए भुनाई क्यों बोले हिन्दी वारो मंत्र तो तुमने ले लियो और संस्कृत वालों हमको दे दियो हम कोई संस्कृत पढ़े हैं कृष्ण नाम को उन्होंने संस्कृत बताया गांव के अभी वो गांव है पंडित जी भी उस पंडित जी सुना रहे थे गांव के बोले संस्कृत वालों नाम तो हमें दे दियो हिंदी वालों तुमने ले लियो राम नाम को हिंदी वाला बोलने में सरल है कृष्ण नाम क्या और महाराष्ट्र के संतों ने हाँ, हाँ, इस महामंत्र का भी संक्षिप्तीकरण किया राम कृष्ण है राम कृष्ण नाम न ना बने तो नारायण नाम उतना भी न तो गोविंद नाम उसने भी आपको अड़चन हो रही तो केवल राम राम कर लो और वैसे भगवान के सभी नामों का प्रेम से कीर्तन करना चाहिए क्यों क्योंकि आभरण हरि साधु सेवा करण फूल माने संग अंज बना भक्ति महारानी के श्री अंग में भगवान के विविध नाम अनेक प्रकार के आभूषण है एक ही आभूषण पूरे श्रीअंग में नहीं धराया जाता चरण का अलग कमर का अलग हाथ का अलग उंगली का अलग नाक का अलग कान का अलग तो जैसे असंख्य आभूषण है ऐसे ही अनंत भगवान के नाम है इसलिए उपासना पद्धति में नित्य गोपाल सस्त्र का पाठ अथवा नित्य विष्णु सहस्त्र का पाठ अथवा नित्य श्री राम सहस्त्र का पाठ प्रत्येक साधक को सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए क्योंकि भक्ति महारानी की श्रीयंग्र का श्रृंगार है उसमें सभी नामों का आदर पर एक नाम में जोर इसलिए दिया गया कि एक कोई नाम इतना अधिक अभ्यास में आ जाए के निकलने के क्षण में वही जो अत्यंत अभ्यस्त नाम है वो सहज हमारे जिह्वा से प्रकट हो जाए अब मान लो जिह्वा से कथन चित प्रकट ना हो बात कप के जोर से, तो भीतर से उस नाम की स्मृति हो जाए इसलिए स्मरण मुक्त कलेवरम स्मरण भीतर का मन का स्मरण होता है वाणी से उस उच्चरण नहीं था स्मरण मुक्तवा कलेवरम भीतर ऐसी मेरी याद करता हुआ देह का त्याग करता है मुझे ही प्राप्त होता लौट कर संसार में नहीं आता है इसलिए बंदो नाम राम रघुवर को हेतु किसान भानु ही न कर को एक और भाव तीन कार्य प्रत्येक साधक के जीवन में अत्यंत आवश्यक है उसके बिना उसकी पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी एक तो उसकी अशेष पाप राशि जलकर भस्म हो ये पहली आवश्यकता है और तो भस्म किससे होगा अग्नि से होगा तो श्री राम नाम अग्नि का भी मूल है बीज है इसलिए अग्नि अग्निबीज होने के कारण आ, उस राम नाम के जब से ऐसी ऐसी ज्ञानाग्नि प्रकट होगी की जिसको भगवान ने गीता में कहा ज्ञानाग्नि दग्ध करमान पंडितम बुधा उससे अग्नि से जलकर कर्म जलकर पाप जलकर भस्म हो जाए ये आवश्यकता है दूसरी साधक के अंत करने की परमावश्यकता है कि उसकी अविद्या के अंधकार की निवृत्ति हो जाए अविद्या रूपी ममता रूपी ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी और इसकी निवृत्ति कैसे होगी जो राम नाम प्रताप महामणि रवि का उदय जब उसके हृदय आकाश में हो जाएगा तो उस मोह निशा की निवृत्ति हो जाएगी इसका मतलब है कि मोह की अज्ञान मई रात्रि सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाए और ज्ञान रूपी श्री राम नाम रूपी सूर्य का प्रकाश हो जाए ये भी आवश्यक है तो वो सूर्य का भी हेतु है हे, मूल कारण है इसलिए राम नाम के जब ऐसी अशेष कर्म का दग्ध संपूर्ण पाप जलकर भस्म होना और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना मोह निशा का सर्वथा समाप्त तो होना अज्ञान अज्ञानांधकार अविद्यांधकार की निवृत्ति होना और तीसरी बात है जीवन में रस नहीं आया प्रेम नहीं आया मधुरता नहीं आई भाव नहीं आया तो सब बेकार है बहुत से लोग होते तो बड़े उच्च कोटि के महात्मा बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी हम उनकी बुराई तो नहीं कर रहे हम उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं देखो इतने ज्यादा गंभीर हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि भारी रूस गए हों किसी से ऐसे मुंह बना के रहेंगे मानो मुस्कुराना ही भूल गए इसलिए हमारे यहां साधुओं में कहावत है आचार्य ज्ञानी बड़े निखट्टू निखट्टू हो जाते हैं ज्ञानी पर श्री राम नाम की महिमा है जहाँ कर्म राशि का क्षय सर्वथा हो जाता है अज्ञानांधकार की निवृत्ति हो जाती है विवेक रूपी सूर्य का उदय हो जाता है वही जीवन में पूर्ण चंद्र आहा अमृत की वर्षा करने वाला शीतलता देने वाला हिमकर हिमकर माने चंद्रमा तो राम नाम शीतलता भी दे देता है नाम जापक संतों का स्वभाव इतना मधुर हो जाता है कि स्वभाव की बात छोड़ दो उनके रोम रोम से मधुर रस चूता है टपकता है झरता है आपको पता नहीं विश्वास है कि नहीं है हो सकता है नहीं हो लेकिन हमने अपनी इन आंखों से देखा है श्री अयोध्या जी में जाते थे और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्री हर्षण पुंज सरकार का मंगलमय दर्शन करते तो यह जी आपने भी किया तो ये मौन बैठे रहते कोई न कोई कुछ सुनाता रहता कुछ न कुछ चलता रहता लेकिन ऐसे लगता था कि मधुरता, का माधुर्य उनके रोम रोम से टपक रहा हो ऐसे लगता था दूसरा उदाहरण दें आपको बक्सर वाले मामा जी का दर्शन किया है? है? कितना अधिक गले से श्रम किया कि गला तो उनका प्राय बैठा फटा सा ही रहता था और अलग से हारमोनिया बजाने वाला कोई नहीं रहता था अपने हारमोनियम रख लेते सीताराम जय सीता राम राधे हमने दर्शन नहीं किया है प्रत्यक्ष पर श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की चित्र छवि को देखो ऐसे लगता है मानो प्रेम रस टपक हो भीतर क्या छवि है प्रेम बिछु जी की छवि है भीतर है तो दर्शन कराओ एक बार प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हे सानु भानु हिम कर को ज्ञानी में शुष्कता आती है पर नाम जापक में सुस्कता नहीं वो सरस होता है अब देखिए कितनी मधुरता है कहीं रूखा सूखापन दिख रहा है आपको ऐसे लगता है कि इनकी इनके नेत्रों से इनकी मुस्कान से इनके रोम रोम से श्री राम नाम का मधुर रस टपक रहा है हमारे महाराज जी के पावन कक्ष में सब सब विराजमान है सब संत विराजमान है श्री वेणुब कुंजवा महाराज जी की मुस्कान को देखो उनके आंखों को देखो कैसी सुर्ख लाल आंखें भरी हुई दब दबाई हुई आंखें ऐसे लगता था कि मधुर रस का समुद्र इनकी आंखों में हिरो ले रहा है क्योंकि हेतु कृसानु भानु हिमकर को नाम निष्ठ केवल मुस्कुरा दें केवल बैठ जाएं केवल देख लें उसी से त्रिविध तापों से प्रतप्त जीव को शांति मिल जाती है। इसलिए वो बुलाते किसी को नहीं है लेकिन फिर भी लोग उनको घेरे रहते हैं भजन करने वालों को लोग घेरे रहते हैं हमारे रामानंद संप्रदाय के एक सिद्ध संत थे परम पूज्य नामनिष्ठ संत श्री संकर्षण दास महाराज जिनके द्वारा स्थापित किसी ज्ञानगुद्री मोहल्ले में श्री रामबाग नामक स्थान है बहुत विशाल आश्रम है रामबाग यहां रामबाग बनाया और बस अड्डा के पास जानकी बाग बनाया दो स्थान है उनके रामबाग और जानकी बाग जानकी बाग गए तो भी नहीं गए बहुत प्यारे ठाकुर जी हैं इधर रामबाग है उधर राम जानकी बाग है 18 वर्ष तक गिरिराज जी में पूछरी में रहकर उन्होंने श्री राम तारक मंत्र आज का जप किया था कहीं मांगने नहीं जाते थे उनकी स्थिति यह हो गई थी कि उनको अपने शरीर को कंबल से गुजरी से ढक के रखना पड़ता था इतनी कांति नाम जब से प्रकट हो गई थी कि लोग कुछ कांति को सहन नहीं कर पाते इतनी चमक अंधेरे में खड़े हो जाएं कपड़ा उतार के तो उजेला हो जाए इतनी दमक शरीर में थी उनकी कोई महात्मा बोले अरे नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं किया तो कुछ नहीं किया अरे गुरु भाई नर्मदा परिक्मा तो कर लेनी चाहिए एक बार उनकी मन में कि चलो हम भी नर्मदा परिक्मा करें हमें तो श्री शंकर दाद जी नर्मदा परिकमा करने गए अब वो पुराने जमाने की बात है अस्सी ९० साल पुरानी बात होगी कम से कम अस्सी साल पुरानी बात होगी तो शास्त्री जी वो जंगली नर्मदा किनारे के कोल भी उनको घेर कर उनको सूंघने लगे उनको चाटने लगे उनके शरीर से सुगंध निकलती थी तो जीव से चाटे उनको भगया विचारे वहाँ से बड़े आचार विचार पवित्र रहने वाले वो सुने समझे कुछ नहीं जीव से चाटने लगे उनको तो भाग भाग्याये उन्होंने कहा कहो महात्मा इतने जल्दी नर्मदा अरे बोले भैया हमारी है ही नर्मदा वो सब जंगली लोग हमको चाटने सुंघने लग गए घेर के रहते हमको हमने की चलो हमारी नर्मदा जी को दंडोत प्रकम्मा एक बार दंडोत प्रणाम है भी बहुत ब्रिज नहीं आगे फिर से हे टुकृतानु भानु हिम कर को अग्नित्व तो प्रकट हो जाता है सूर्य सूर्यत्व तो प्रकट हो जाता है और चंद्रत्व की ही प्रतिष्ठा नाम जापक में हो जाती है नाम राम रघुवर को हे ुभानुम कर इसलिए लिखा है कि भगवान के अनेक नाम है पर श्री राम नाम की बड़ी महिमा है अनंता भगवन मंत्रा न अन सामता स्त्रियों रमण सामर्थ्यात् सौंदर्य गुण सागरा श्रीराम इदम तस्वीर विष्णु प्रकर्ति रमणा निवाद्राम इत पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान के हजारों नामों में से राम नाम सर्वोपरि है क्योंकि वो सब में रमण करते हैं श्री उनको राम कहते हैं और श्री भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जिसे पद्म पुराण में जपत सर्व वेदांश सर्व मंत्राश पार्वती तस्मात्ट गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्य राम नाम नहीं नहीं, राम नाम नैव लभ्य सम्पूर्ण वेदों का पारण करे सभी मंत्रों का जब करे उससे करोड़ गुना पुण्य केवल श्री राम नाम के उच्चारण से ही प्राप्त हो जाता है इसलिए पद्म पुराण के उत्तर खंड के दो सौ अध्याय का वाईसवा श्लोक है राम राम एति राम ए रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्ल्यम राम नाम बरान सहस नाम समी तू सर्वेशा राम नामक प्रकाशक संपूर्ण नामों की आत्मा श्री राम नाम सबका प्रकाशक है महारामायण में लिखा है रकारो नलम बीजम सियात राम, राम नाम में रकार जो है वो अग्नि का बीज है ये सर्वे बाडवादय कृत् मनोवलम सर्वम भस्म कर्म शुभा शुभम वैदिक ब्राह्मण भी राम नाम का जप करके अपने मनोमल को शुभा कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं और रामे है आ आ क्या है अकारो भानु बीजम अकार सूर्य का बीज है अकारो भानु बीजम वेद शास्त्र प्रकाशकम वेदाधि शास्त्रों का प्रकाशक है इसलिए राम नाम के जापक में तत्व ज्ञान का भी प्रकाश हो जाता है ना शीत संधि अविद्या या विद्या हृदय तमह इसलिए राम नाम के उच्चारण ऐसी विवेक रूपी ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने से अविद्या के अंधकार की निवृत्ति हो जाती है और र और म माँ क्या है मकारस चंद्र बीज ये चंद्रमा का बीज है पीयूष परिपूर्ण कम ये अमृत से रस से भरा हुआ है त्रितापम हर ये त्रिविध ताप का हरण तो करता है और साधक को शीतलता प्रदान करता है बोलो भक्तवत् भगवान की पुल संगीता में एक वचन आया है कि रकारा ब्रह्मा विधि हरिहर में वेद प्राण सो तो प्रकारा ब्रह्मा राम नाम में जो रकार है उसी से ब्रह्मा जी का जन्म होता है रकारा जायते हरि रकार से ही विष्णु प्रकट होते हैं रकारा संभू शम्भु रकार से ही शिव जी प्रकट होते है और रकारात सर्वशक्त सारी शक्तियां रकार से उत्पन्न होती हैं यम समासा ज शुको ब्रह्मर्षि सित्म सप्तम जपस्वतन महामंत्रम राम नाम रसायनम श्री सुखदेव जी रामनाम का जप करके ब्रह्मर्षि सप्तम हो गए इसी महामंत्र का जप करो ऐसी बात लिखी गई है पुराण में और महाराज जी स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती ये ये बात स्वयं शिव कह रहे हैं कहां कह रहे हैं श्रीमद वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का ये श्लोक है वाल्मीकि रामायण का श्लोक शंकर जी कह रहे हैं राम जी से कह रहे हैं शंकर जी अहम भवन्नाम नाम ग्रणन प्रकार शाम का मनिषम भवानिया मूर्ष माणस्य विनु हम दिशा मंत्र तब राम नाम भगवान शिव कह रहे हैं हे भगवान श्री राम आपके गुणों को गाता हुआ आपके नामों को जपता हुआ भगवती अन्नपूर्णा पार्वती के साथ भवानी के साथ में काशी में निवास करता हूँ और जो काशी में मरने लग जाता है उसके दक्षिण में मैं आपके श्री राम नाम का उपदेश करके उसे आपके चरणों को प्रदान कर देता हूँ ये स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि गणेश पुराण में गणेश पुराण में स्वयं श्री गणेश जी महाराज कह रहे हैं महामंत्र जी जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु ज्ञान गण प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव गणेश पुराण में स्वयं गणेश जी कह रहे हैं कि हे श्री राम जी आपके राम नाम के कीर्तन से मैं प्रथम पूज्य हो गया ये स्वयं कह रहे हैं गणेश जी अहम पूज्यो भवन लोके श्रीमन नामानुकीर्तना श्री राम नाम नस्तु कीर्तनम सर्वदोचित गणेश जी कह रहे हैं देख लो मुझे मैं राम नाम के जब से प्रथम पूज्य हो गया इसलिए राम नाम का कीर्तन सदा उचित ही है इसलिए गणेश जी कह रहे हैं सदा भी सर्व देवान पूज्योष मुनि सर समे मुनि श्रेष्ठ में देवताओं में प्रथम पूज्य हो गया राम नामक प्रभा दिव्या राजते में स्थले गणेश जी कहते मेरे हृदय में राम नाम का प्रकाश निरंतर जगमगाता रहता है ये गणेश जी कह रहे हैं ये गणेश पुराण में शैव तंत्र में ये कथा आती है कि ब्रह्मा जी से देवता बोले कि हमको प्रथम पूज्य बनाओ हमको प्रथम पूज्य बनाओ ब्रह्मा जी ने मर्यादा स्थापित की जो धरती की प्रथम परिक्रमा करेगा वो प्रथम पूज्य हो जाएगा अब सब अपने अपने वाहन पर बैठकर चले प्रथम पूज्य बनने की सबको इच्छा गणेश जी बोले हमको तो इस प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए क्यों एक तो हम इस फूल का हैं ज्यादा मोटे तगड़े लोग दौड़ने भागने की तो बात क्या चले चलने फिरने में भी ज्यादा विश्वास नहीं रखते जबरदस्ती कोई डॉक्टर चला दे उनको कि नहीं अब तो चलना ही पड़ेगा कोई गुजारा नहीं है तो भले ही चलने नहीं ज्यादा चलने फिरने में विश्वास नहीं रखते शांति से एक बैठे रहते इसलिए मोटे हो जाते हैं तो गणेश जी लड्डू तो खाते हैं बढ़िया चूर मार भी सूचियाते हुए वो भागना दौड़ना है स्थूलम खरवतन प्रसन्न वदनम और प्रसन्न रहते हैं बोले भागने दौड़ने का, का काम तो हमसे संभव नहीं है और वाहन भी कोई हमारा बहुत तीव्र गति वाला नहीं चूहा है एक लूना होती थी गाड़ी लूना अब चलती है कि नहीं चलती है नहीं चलती है। लूना है, है? वो दूसरे ढंग की एक और पहले चलती थी शुरू शुरू में छोटी सी एक सीट होती थी पीछे एक छोटी सीट होती थी लूना गाड़ी तो लूना गाड़ी पे कोई मोटे पेट वाला बैठ के चले तो ऐसे लगता था मानो चूहे पर गणेश जी जा रहे हैं और वो इतनी जोर से बिचारी चिल्लाती कि हमको तो सही बताओ गाड़ी पे दया आ जाती अरे राम बड़ी निर्दयता पूर्ण व्यवहार इसके साथ हो रहा है इसके मन में कनिक भी दया ये चिल्ला रही बिचारी गाड़ी छोड़ो हमको माफ करो क्या हाँ ये बिचारी गणेश जी बोले हम अपने मूषक को भी ज्यादा कष्ट नहीं देंगे तो खड़े होके विचार करने लगे क्या करें तब तक श्री नारद जी का दर्शन हो गया नारद जी ने कहा कहो गणेश जी आपको कहीं जाना नहीं है गणेश जी बोले हमको भाग दौड़ में प्रथम पूज्यता की होड़ में हमको नहीं जाना हम न दौड़ सकते पैदल भी वैसे नहीं चल सकते दौड़ के भी नहीं जा सकते चूहा हमारा बहुत सामान्य है वो कैसे चलेगा हाँ आप संत आए हैं संत सदगुरु जुक्ति बताते हैं जुक्ति से मुक्ति होती है गणेश जी की बात सुनकर नार जी बड़े प्रसन्न हुए बोले गणेश जी जुक्ति तो है क्या बोले सबके मूल भगवान है और भगवान भी अपने नाम में प्रतिष्ठित हैं इसलिए अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परापर पर ब्रह्म श्री राम अपने नाम में प्रतिष्ठित हैं यदि आप श्रद्धा पूर्वक राम नाम का उच्चारण करते हुए राम नाम की प्रदक्षिणा कर लें तो अनंत एक धरती की परिक्रमा अनंत अनंत ब्रह्मांडों की प्रदक्षिणा हो जाएगी कहते तो हम भी यही है लेकिन न हमें विश्वास होता न आपको होता पर नारद जी की बात पर तुरंत विश्वास कर लिया गणेश जी ने गुरु के वचन प्रतीत न यही सपने सुगम न सुख जीते ही विश्वास किया और एक शिला पर राम लिख दिया गणेश जी ने और हाथ जोड़कर परिक्रमा करने लगे किसी परिक्रमा के साथ आज की कथा पूरी हमको कहते तो यही है की पूरा समय से कर दो लेकिन क्या करें हमारी या तो आदत खराब है या हम हमारी तृप्ति नहीं होती जो भी समझें समय हो गया थोड़ा अतिकाल भी हो गया लेकिन हम यहीं विराम करते हैं गणेश जी के साथ परिक्रमा करते हुए विराम उसके आगे की कथा करेंगे गणेश जी के साथ आप सब भी परिक्रमा कर लो सारे ब्रह्मांड की हो जाएगी श्री राम जय जो भी हो समय की सार्थकता इसी में है नाम वंदना करेंगे प्रेम से आरती लग्ने महारंधाष पुष्पाणी समर्पयामी ओम मा आरा दिवा दिव गुम रजहा पिदुर सदा गुण सिहति विशेष आस एखम वर्त तम are chalai se dikha pae हरि ओं जजनेजयजजेवास्ता धर्मा प्रथमा सन्न ते हनाक महिमा सचंदजत्र पूरवे साध्या सैवा सेविकुचंपकन्नागजाकसाले बिल्वप्रवा तोलमंजरी स्वाम पूजया जगदीशर मे प्रसीद नाना सुगंधिपुष्प्प्प्प्पा यता कालोद्भवा च पुष्पाजलिर्मया दत् गृहा परमेशीपुराणपुरशोत्तमाय नम ग्रंथ दृष्टा श्री सीता नम माजलिपया नमस्क नीलाजको मन म